को कुछ नीतियों को बनाकर के चलते थे क्योंकि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किसी परिवार की समृद्धि के लिए समाज में परस्पर सामंजस्य बनाने के लिए परिवार में परस्पर प्रेम उत्पन्न करने के लिए अपनापन का भाव मन में बनाए रखने के लिए ऋषि लोग बहुत प्रकार से विचार किया करते थे अगर राष्ट्र की सुरक्षा करनी है राज्य की सुरक्षा करनी है तो राज्य से संबंधित नीतियां बनाए करते थे कि हमारे राज की सुरक्षा किस तरह से हो राज के प्रजा में समृद्धि कैसे हो प्रजा किस तरह से खुशहाल रहे प्रजा के ऊपर कोई अनावश्यक कर न लादे जाए तो इस तरह से बहुत बहुत प्रकार की ऋषि मुनियों की विचारधारा हमारे शास्त्रों में नीति ग्रंथों में देखने को मिलती है जैसे महा महर्षि पतंजलि ने मनुष्य के मन को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत सारी विधियां वहां पर दी हुई है और महर्षि पतंजलि स्वयं एक वैज्ञानिक थे किसी भौतिक विद्या के नहीं मन के वैज्ञानिक थे तो मनोवैज्ञानिक होने के कारण से उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में अनुभव किए कि किस तरह से मनुष्य का मन विकृत होता है और किस तरह से अपने मन को स्वस्थ किया जाए उसके लिए कौन सी प्रणाली होनी चाहिए कौन सी विधि होनी चाहिए तो जिस तरह से महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योग की विधियों को बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से उसकी व्याख्या की है उसके सूत्र दिए हैं ऐसे ही सभी क्षेत्रों में जहां जहां जिस जिस विषय की आवश्यकता पड़ती थी वहां वहां ऋषि लोग उस सम्बंध में विचार किया करते थे तो आज का प्रकरण जो है वो राज्यसभा से संबंधित जुड़ा हुआ है तो मनु जी के श्लोक स्वामी जी देते हैं तो उन्हीं श्लोकों के आधार पर हम आज राज्यसभा से संबंधित विचार करेंगे तो आप में से कोई आज पढ़े रमण जी पढ़ेंगे पढ़िए मौलान यहाँ से राज्यसभा के विषय मनु जी कहते हैं कि मौलान शासकीय विद शूरान दग्धरक्षा पुलता सचिवान् सकचाष्टौ परीक्षिता दुष्क विशेष तौ सहायन राज्य महोदय सामान्य तैयार चिंतन निर्दिग्रहदय मुंधक स्वामत प्राइय उपलब्य पृथव समस्तान कार्यु विधि समाप्त है अपने राज्य और देश में उत्पन्न हुए विधवा शास्त्रों के जानने वाले कवि शोरवीर कविस्थ अथवा आठ धार्मिक बुद्धिमान मंत्री राजा को अपने चाहिए क्योंकि सहायता बिना लिए साधारण काम भी एको करना कठिन हो जाता है बड़े रा, राज्य का काम एक से कैसे हो सकता है इसलिए एक को राजा बनाना और उसी की बुद्धि पर सारे काम का बोझ रखना बुद्धिमानी नहीं है निगान महाराजा महाराज को उचित है कि मंत्रियों समेत छह बातों पर विचार करें। एक मित्र और दूसरी शत्रु में चतुर्ता, तीसरी अपनी उन्नति चौथी अपना स्थान पांचवी शत्रु के आक्र से देश की रक्षा छठी विजयी के हुए देशों की रक्षा स्वास्थ्य आदि प्रत्येक विषय पर विचार करके यथार्थ निर्णय ऐसी जो कुछ अपनी और दूसरों की भलाई की बात पीड़ित हो उसे करना और पढ़िए थोड़ा इन श्लोकों से राज्य का वर्णन यथात पीड़ित होता है पुराने राजा युद्ध करने वाले सिपाहियों की रक्षा अपने पुत्र की तरह करते थे इसलिए उन सिपाहियों को युद्ध करने में बड़ा भारी उत्साह होता था इन विचारों आरोप सब राजा लोग जनते थे और सब समान व देश की रक्षा करते थे सामान व देश की रक्षा करते थे और उनके लिए खजाना जमा करने में लगे रहते थे मनुजी ने युद्ध में जय के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और इसी में युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए सिपाहियों के हक की भी बतलाये है और क्षति का पूर्णतः वर्णन किया है केवल यही नहीं किन्तु मनुजी ने विद्या की रक्षा और विद्वानों के सत्कार आदि के लिए नियम के बतलाये है स्वामी जी कहते हैं की किसी भी राज्य को चलाने के लिए कोई न कोई सभा चाहिए बिना सभा के बिना विद्वानों के समूह के और सभा भी कैसी हो सब भी लोगों की सभा हो उसमें उदंडी उछृंखल बुद्धिहीन मंदमती इस तरह के सभासद किसी भी राष्ट्र को चलाने में या देश को चलाने में या राज्य को चलाने में नहीं देखे जाने चाहिए इसलिए सभा का नाम ये है कि जिसमें सभ्य लोग बैठे हों वो सभा और सब लोग बैठे हैं वो सभा और जिसमें असभा लोग बैठे हैं उसको अगर हम सभा कहते तो वो सभा नहीं फिर वो असभा है तो सभा में बैठे हुए लोगों की पहचान सबसे बड़ी यही है कि उसमें सब लोग बैठे हुए हो सब लोग कैसे हो कि कोई मान लीजिए अपनी बात कह रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुनना कई लोगों का स्वभाव होता है बीच में से बात काट देना किसी की बात पूरी भी नहीं हो पाई और बीच में से उसकी बात को काटना विदुर जी ने ऐसे लोगों को कहा है कौन सा आता है दीर्घम सुनोति, छिप्रम भी जानाती चिरम श्रणोती वहां पंडित का एक लक्षण बताया कि बुद्धिमान कौन है तो विदुर जी ने सबसे पहले कहा छिप्रम जान आती जो शीघ्रता से समझ लेता है और चिरम श्रुणौती और देर तक दूसरे की बात को सुनता है एक तो ये व्याख्या हो सकती है जब हम किसी दूसरे की बात को ध्यान से एकाग्रता से और सकारात्मक ढंग से सुनेंगे ही नहीं तो उस पर अपना समाधान हम कैसे दे सकते हैं उसके प्रश्न का उत्तर देना संभव ही नहीं और होता क्या है कि जब कोई दूसरा बात कर रहा होता है तो हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि मुझे क्या कहना है दूसरा क्या कह रहा है उसकी बात पर प्राय हमारा ध्यान नहीं होता परिणाम भी होता है कि वो सभा कलह कर उद्धारण कर लेती है जब कलह होती तो फिर आप जानते हैं उसका अंत विनाश के रूप में ही आता है तो कहते हैं कि छिप्रम भी जान आती उसको तात्पर्य को जो आप लोग लोगों के बीच में सभा के बीच में जो कहा जा रहा है उसको जल्दी से पकड़िए छिप्रम जानाती जल्दी से जानिए और चिरम भी जान आती चिरम शिरणोती और देर तक उसको सुनो देर तक अगर नहीं सुनोगे पूरी बात हुए बिना अगर किसी कि बात हम बीच में काटते हैं तो उसका मतलब है कि वो समाधान नहीं होगा तो कहते हैं छिप्रम बेजाना चिरम सुनोती अब ये कि यही बात यहाँ भी कट रही है कि कोई भी समस्या जब राज्य में खड़ी होती है या देश में खड़ी होती है या पारिवारिक समस्या सब जगह है क्योंकि मनुष्य ही एक समस्या है मनुष्यम में ही एक समस्या है इसलिए समस्या का समाधान संपूर्ण समस्या का समाधान तो जब होगा जब मनुष्य ही नहीं रहेगा जब तक मनुष्य है तब तक समस्या है कोई कह सकता है जी फलानी जगह बहुत अच्छी बहुत अच्छी व्यवस्था होगी फलाने देश में बहुत अच्छे लोग होंगे बड़ा सुख होगा बड़े ऋषि मुनि लोग रहते होंगे सब बड़े प्रसन्न होंगे ऐसा कहीं नहीं है महर्षि कपिल ने इसकी घोषणा हजारों साल पहले ही कर दी राग विरागयोर योगा सृष्टि की राग और द्वेश के जोड़ का नाम सृष्टि है संसार है तो इसमें से बच कैसे सकते हैं काजल की कोठरी में कितनो सयानो जाए काजल का दाग भाई लागी है तो लागी है काजल की कोठरी में कोई आदमी कितना ही बुद्धिमान जाए और कोई कल्पना करे कि काजल का एक दाग भी मेरे नहीं लगेगा लगेगा दाग तो इसलिए ये संसार ही कुछ इस तरह का है कि इसमें समस्याएं रहेंगी ही तो उन समस्याओं को सुलझाने वाला कौन है वो मनुष्य ही होगा क्योंकि मनुष्य ने ही समस्या उत्पन्न की है तो मनुष्य ही जाएगा पशु कैसे के सुल जाएगा पशु भी नहीं सुलझा सकता और पशु बुद्धि वाला भी नहीं सुलझा सकता जिसकी पशु बुद्धि है वो भी नहीं सुलझा सकता तो इसलिए मनुष्य के लिए मर्सी क्या कहते हैं मत्वा कर्वाणी शिवती पहले मनन करो फिर शुभ कर्मो से बंधो मनन किए बिना अगर किसी कर्म में हम उतर जाते हैं जल्दी से उतर जाते उसके परिणाम पर विचार किए बिना तो स्वाभाविक है समस्या नई खड़ी हो जाए एक समस्या नई नई समस्याओं को जन्म दे देती है तो कहते हैं कि अपने देश में किस तरह के लोग होने चाहिए जो अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था राज्य की समृद्धि और विभिन्न प्रकार की सम्... की समस्याएं उठने वाली है उन पर किस तरह से हम विचार करें तो कहते हैं मौलान पहले कह दिया मौलान यानी जो अपने देश के अपने राष्ट्र के जो राज्यसभा के सदस्य हैं या किसी भी सभा के सदस्य विशेष रूप से यहां पर राज्यसभा का ही लेना चाहिए तो कहते हैं वो अपने देश में ही उत्पन्न हुए होने चाहिए अब संसद में कोई विदेशी दो तीन घुसे और उनसे हम ये आशा करें कि हमारे देश के बारे में सोचेंगे निराशा ही हाथ लगेगी क्योंकि जो अपने देश का नहीं है जो अपने देश की संस्कृति को नहीं जानता जो अपने देश के विचार को नहीं जानता जो अपने देश के ऋषि मुनियों की विचारधारा से अपरिचित है वो हमारे देश के बारे में अच्छा क्या सोच सकता है वो अपने देश के बारे में सोचेगा जहां वो उत्पन्न हुआ है वो उस देश के बारे में सोचेगा अब अंग्रेज लोग हमारे देश में दो वर्ष तक राज कर उन्होंने हमारे देश के बारे में थोड़ी सोचा हमारे देश के बारे में सोचते तो हमारे ऊपर हावी नहीं होते दो वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी और लोगों ने जब विरोध किया तो उसको जैसे तैसे भगा दिया और उसकी फिर शाखाएं अनेक शाखाएं खुल ईस्ट इंडिया ना बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी खुल गई अंग्रेजों के समय में और आज तो कम से कम हजारों की संख्या, संख्या में ईस्ट इंडिया कंपनी होंगी पांच हजार बता रहे हैं तो सबसे पहला अगर हमारे देश में कोई उत्पन्न हुआ है और बुद्धिमान है देशभक्त है तो ऐसी स्थिति में उसको राज्य की सभा में राष्ट्र की सभा में सम्मिलित करना चाहिए जो देशभक्त नहीं है जो अपने देश के बारे में नहीं सोचता है वो राष्ट्रद्रोही है और राष्ट्रद्रोही को राज्यसभा में राष्ट्र की सभा में घुसने का घुसाने का कोई अधिकारी नहीं बनता अभी ये जब दिल्ली में वो कौन सा काले जयन ई कालेज कालेज है कालेज तो अभी है पर वो लड़के शायद हो सकता है जेल में बंद हो छूट गए होंगे और उन्होंने नारे लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद और वो जिसको फांसी लगी थी ना अफुल अफजल गुरु।, गुरु।, गुरु उनके बारे में भी उसके बारे में भी कुछ इस तरह के सब बोले उसके समर्थन बोले थे अब बताइए जिस विश्वविद्यालय में जो भारत में ही है जिसमें भारतीय के विद्यार्थी पढ़ते हैं और उसमें ही कुछ लोग इस तरह के घुसे हुए हैं कि जो इस देश का खाते हैं पीते हैं पोषण हो, होता है इस देश की मिट्टी से इस देश की प्राकृतिक संपदा को लाभ उठाते हैं और इति इसी देश के खिलाफ में वो नारा दे रहे ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए और उ, उन नारों के साथ में कुछ लोग कुछ नेता भी जुड़ गए थे बताइए आप और वो हमारे देश को चला रहे हैं। कोई भी हो वो हमारे देश को चला रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है तो इसलिए स्वामी जी मनु जी के माध्यम से कहते हैं कि मौलान अपने देश में ही उत्पन्न होने वाले होने चाहिए राज्यसभा के सदस्य मंत्री नेता विचारक लेखक और विशेष रूप से जिस पर अपना पूरा स्वत हो जिस पर पूरा अपना अधिकार हो जिस देश पर उस सभा में तो अपने राष्ट्र में ही उत्पन्न लोग लेने चाहिए बाकी और जो लोग हैं जैसे विचारक हैं लेखक हैं तो उसमें भी फिर एक सभा बनाई जाती है और उसमें भी जो हमारे देश की संस्कृति का सही स्वरूप प्रस्तुत कर सके वो अगर कोई विदेशी भी है लेकिन अगर वो अपने देश का सही स्वरूप प्रस्तुत कर रहा है तटस्थ है न्यायप्रिय है तो उसको अपनी सभा में लिया जा सकता है लेकिन विचार करने के बाद तो स्वामी जी कहते हैं कि मौलान और शास्त्रविदा विधा और वेदादि शास्त्रों को जानने वाला हो शास्त्र को जानने वाला किस तरह से अपनी नीतियां बनाएगा क्योंकि ऋषि मुनियों की जो नीतियां थी या जो पहले के विचारकों की जो नीतियां थी वो बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक बनाई गई थी तो जिसने मनुस्मृति नहीं पड़ी चाणक्य नीति नहीं पड़ी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा या महाभारत के जो इस तरह के जो पर्व है जिनमें नीतियों की चर्चा होती है वो नहीं पढ़ा और जिसने यहाँ का कुछ पढ़ा ही नहीं है जो कुछ पढ़ा है सब बाहर का पढ़ा है तो वो इस देश के बारे में कैसे निर्णय करेगा इस देश की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए जो उस शिक्षा पद्धति में जीरा है तो उस शिक्षा पद्धति को पढ़ा है वो इस देश की शिक्षा पद्धति को कैसे जान सकता है कैसे तो निर्णय लेगा कि हमें इस देश की शिक्षा पद्धति का ये स्वरूप देना है भारतीयों को ये पढ़ाना है तो इसलिए स्वामी जी जोर देकर कहते हैं कि हमारी सभा में वो लोग होने चाहिए जो अपने देश में ही उत्पन्न हुए हों और वेदादी शास्त्रों के जानकार हों परिचित हों उनको पढ़ने वाले हों उनके स्नातक हो पढ़े हुए हो और आगे क्या कहते हैं शुरान सूरान लब्ध मौलाना सूरान लब्ध लक्षानुलोद ग और कहते सूरवीर हो कायर भिरु डरपोक हमारी सभा में ना हो अब जो डरपोक होगा उसको कोई भी डरा सकता है और मौत का भय सबसे अधिक भय होता है सबसे बड़ा अगर आदमी को भय सता तो मौत का सताता इससे बड़ा भय और कोई है नहीं मैं मिट नहीं जाऊं मैं मर नहीं जाऊं ये सबसे बड़ा भय आदमी को बना रहता है तो उस राज में अगर डरपोक लोगों को शामिल कर लिया जाएगा तो वो बलवान लोगों के दबाव में आकर के गलत निर्णय लेंगे जो हमारे देश के लिए हित में नहीं होंगे तो इसलिए कैसे होने चाहिए सूरवीर होने चाहिए और सूरवीर सब क्षेत्रों में सूर्य बल्कि व्यवहार भानु में तो स्वामी जी लिखते हैं कि माता पिता की सेवा करने में सूरवीर होना चाहिए माता पिता की सेवा करें इसमें सूरवीर यानी माता पिता को बोझ मान करके और उनकी उपेक्षा करके सेवा करना एक अलग बात है वो सूरवीरता नहीं है वो तो डरपोक है वो तो कायर है अच्छी तरह से श्रद्धा से और उनके प्रति अच्छी सद्भावना रख करके अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना एक बहुत बड़ा कार्य है एक छोटा मोटा कार्य नहीं है तो स्वामी जी ने तो सूरवीर की चर्चा अनेक तरह से व्यवहार वाहनों में की है जो माता पिता की सेवा करे वो सूरवीर आचार्य की सेवा करे वो सूरवीर तो कई तरह से उन्होंने वहां पर व्याख्या की है लेकिन यहां पर है कि राष्ट्र की सभा में जो कई बार इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं जिसमें बहुत आत्मबल की आवश्यकता होती है जिसमें आत्मबल नहीं है मनोबल नहीं है आत्मवल से जो हीन है कमजोर है वो कोई सही निर्णय नहीं ले पाएगा डरेगा वो कि इसका परिणाम क्या होगा या अगर मैंने निर्णय ले लिया तो इस देश के लोग क्या कहेंगे वो जिसके पास शक्ति है वो मेरे ए, मेरे लिए किस तरह का व्यवहार करेगा इस तरह चारो के चारों तरफ के भय उसको दबा लेते हैं सही निर्णय लेने में चारों तरफ के भय उसको दबा लेते हैं और जब व्यक्ति भयभीत होता है डरा हुआ होता है तो उससे कुछ भी करवाया जा सकता है तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं सुरान सुरवीर होना चाहिए पराक्रमी होना चाहिए हर बुद्धि में सूरवीर हो बुद्धि में उसकी सूझबूझ हो अच्छी चतुरता हो हर तरह से उसके अंदर आत्मबल बढ़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि जो डरपोक लोग होते हैं या जो भीरू होते हैं उनको इस तरह की सभा में ना लेकर के उनके उनसे वो काम लेना चाहिए जो जिसमें सूरवीरता की कोई आवश्यकता विशेष नहीं पड़ती है जैसे घर का काम है नौकर का काम है उसमें सूरवीरता को विशेष पड़ती नहीं है लेकिन जो इस तरह के काम है युद्ध के काम है सीमा की रक्षा करने काम है या कोई सही निर्णय लेने की सूझबीज है सूझबूझ है वो व्यक्ति आत्मबली होना चाहिए या आत्मदा बल दा आत्मदा जो आत्मविज्ञान का देने वाला है जो सब प्रकार के बलों का देने वाला है उसकी उपासना करने वाला भी वो सूरवीर होना चाहिए क्योंकि आत्मबल स्वयं की शक्ति से उतना नहीं मिलता जितना हमें अपने से कोई सबल व्यक्ति अगर हमारे साथ में खड़ा होता है तो उससे हमारा आत्मबल बढ़ जाता है कई बार हम सोचते हैं कि मैं सब कर लूंगा नहीं मैं ऐसा नहीं होता है आदमी को किसी न किसी से सहयोग लेना ही पड़ता है जब व्यक्ति सहयोग लेता है तो उसका आत्मबल उसका मनोबल उसका समाज बढ़ता रहता है तो कहते हैं कि सूरवीराम घड़ी अच्छा अच्छे सत्रह और आगे कहते हैं लक्षण कुलोद और अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन वंश में उत्पन्न होने वाले हों यानी वंशों में भी कई बार निकृष्ट मध्य और उच्च वंश के जो लोग होते हैं उनमें जो कुलीन है सभ्य है शिक्षित हैं पढ़े लिखे हैं बातचीत करने में चतुर हैं व्यवहार करने में निपुण है बहुत ज्यादा और किस तरह से किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए देशकाल परिधि को सही निर्णय लेने वाले हों जिनके आचरण प्रशंसनीय हो समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो तो कहते हैं ऐसे वंश में उत्पन्न हुए वाले लोगों को क्या करना चाहिए कहते हैं सचिवान सप्तचा अष्ट वा प्रकुरवीत परीक्षितांगते तो परीक्षितों को सप्त अष्ट वा प्रवित कहते हैं कि ये जो सचिव मंत्री आदि है यद्यपि ये, ये गुण इनमें हैं होने चाहिए सूरवीर हो का पढ़ा लिखा हो अपने देश उत्पन्न हुआ हो फिर भी इनकी परीक्षा की आवश्यकता पड़ती है इनकी परीक्षा करें परीक्षितान इनकी जांच पड़ताल ठीक करके इनके कुल का पता लगा करके इनकी आदतों का पता लगा करके इनकी मनोवृत्तियों का पता लगा करके ही इनको राज्यसभा में प्रवेश दिलाए अन्यथा ये बहुत बड़ी हानि कर सकते हैं तो परीक्षितान सात आठ देश का परिस्थिति के अनुसार संख्या बढ़ाई भी जा सकती है उसमें ऐसा नहीं कि सात आठ ही संख्या बढ़ाई सकती है अब जैसे मान लो किसी को वित्त मंत्री बनाना है उसको धन का काम संभालवा दिया तो अब उसके सामने राजा की तरफ से कुछ ऐसे लोग नियुक्त होंगे जो उसको बड़े से बड़ा लोभ दिखाएंगे छद में बेच में जाएंगे जैसे आजकल भी होता है प्राय मैंने सुना जैसे मान लीजिए कोई पंसारी है जो हल्दी मिर्च आदि जो बेचते है ना तो उनको मान लो नया नौकर रखना है और वो कहता है कि साहब ये बड़ा ईमानदार है बहुत ईमानदार है कर्म कर्मनिष्ठ है आलसी नहीं है वो रख लेते हैं फिर कब जैसे दो तीन दिन तो ठीक चलता रहता फिर धीरे धीरे मालिक जो वो अंदर से कोई सामान लेने गया बहुत सारा सामान रखा रहता तो 500 का नोट डाल दिया उधर हजार का डाल दिया कोने में दो का डाल दिया अब अब नौकर ये सोच रहा है कि यहाँ तो सब माला -माल है किसी को पता ही नहीं कहा क्या पड़ा है खूब बड़ी दुकान है और उसने उठाकर जेब में डाल लिया पता तो लगना है नहीं क्योंकि मैंने उसमें से तो निकाला नहीं है जहां सेठ जी का वो रहता है गल्ला गल्लक गुल्लक गुल्लक वहां से तो निकाला नहीं है इधर उधर है अब बस पता लग जाता ना अब सेठ को तो पता है कि कितने रुपए वहां डाले गए अंदर और कितने उठाए गए और ये भी निगाह रखता है कि कौन गया है अगर वो लड़का अगर वो नौकर सेठ जी उसको ला करके दे देता है कि जी मुझे ये एक हजार रुपए वहां पड़े मिले तो उस पर विश्वास कर सकते हैं एक बार नहीं अनेक बार परीक्षा लेनी होती है अनेक तरह से परीक्षा लेनी होती है और जब तक परीक्षा ना ली जाए तब तक उसका आचरण हमें पता नहीं लगेगा कि ये लोभी लो है या नहीं है तो बड़े से बड़ा लोभ दिखा करके जैसे आज आज की भाषा में हम कल्पना करें तो मान लीजिए पाकिस्तान और भारत की सीमा पर सैनिक लगे हुए हैं और हमारे यहां से मतलब एक ऐसा छदेश कि पाकिस्तान की ओर से है भारतीय लेकिन पाकिस्तान की ओर से ऐसा लगे ये पाकिस्तानी है और उसको सीमा पर किसी सैनिक को या किसी अफसर को बहुत बड़ा लाश दिया जा रहा है दिया जा रहा है हम तुम्हें 50 लाख रुपए देंगे हमारे दो आदमी अंदर करवा दो भारत की सीमा में दो आदमी अंदर करवा दिए आपको 50 लाख देंगे किसी को पता नहीं लगेगा अब उस अफसर को पता नहीं कि हमारा भारतीय है वो तो ये सोच रहा है कि पाकिस्तानी है आतंकवादी है अब उसने सोचा पचास लाख तो बहुत होते है महीने में तो इतना मिलता भी नहीं है बहुत समय में पचास लाख पूरे होंगे फिर घर का खर्चा भी बहुत है सुविधाएं भी बहुत है उसने ले लिया उसी समय पकड़ा जाएगा उसको हटा दिया जाएगा उसको हटा देना चाहिए तो इस तरह से पहले के लोग अर्थशास्त्र जैसे कि चाणक्य ने जो उसका एक बहुत विस्तृत रूप दिया है उसमें से पता लगा सकते हैं कि मंत्री राजा और ये जो भी राज कर्मचारी हैं इनकी किस किस तरह से परीक्षा लेना चाहिए तभी देश की उन्नति होती है जो बिना परीक्षा के इस तरह से उनको विभाग सौंप देते हैं वो फिर देश को लूटते हैं वो खाते रहते हैं तो ये आज का विषय था बाकी चर्चा कल करेंगे शाम के बाद शांतिरिक्ष शाति पृथिवी शांतिराप शातिष्रधया शांति वनस्पत शांतिर्विश्वे देव शातिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति